और फिर तुम्हारा त्याग कर दिया ये मेरे हृदय में पीड़ा है तो इन के के कारण मैं होकर तुम आप मेरे ऊपर आज्ञा करो आज्ञा करो तुम तो चाहे आप मेरे करो, करो। करो। साथ में 都了吧